मैंने पूछा इस बीच क्या आपका कलकत्ता जाना होगा मां इच्छा तो है कि पूजा के समय जाऊं फिर मां की जो इच्छा तुम्हारे खेत में धान होता है मैं हां मां होता है मां अच्छा है हमारे गांव में अच्छा धान नहीं होता तुम्हारे यहां उड़द होती है मैं हां मां मां बहुत अच्छा रात में भोजन के समय मां ने पूछा अभी क्या तुम घर पर ही रहते हो मैं हां मां घर पर ही रहता हूं मैं बड़ी विपत्ति में हूं खूब बीमार था उसके बाद विवाह हुआ मां विवाह क्या हो गया है मैं हां मां मां लड़की की उम्र कितनी है मैं लगभग तेरह वर्ष मां जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है और क्या करोगे मैं मास्टर महाशय ने विवाह करने से मना किया था मां आहा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 ठाकुर के संसारी भक्त भी तो हैं चिंता की बात क्या मैं निस्तब्ध हो गया मां मेरे भाइयों ने भी तो विवाह किया है मैं क्या आपकी अनुमति से मां क्या करूंगी ठाकुर कहते थे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद से रहता है भात की हंडी में रखने से वह मर जाएगा और फिर हम लोगों ने चाचा ताऊ की जैसी सेवा की है वैसी क्या आजकल की भतीजियां कर पाती हैं मैं धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है मां वह तो है देखो ना पहले मैं चींटी भी नहीं मार पाती थी लेकिन अब बिल्ली को भी एक आध थप्पड़ जमा देती हूं ठाकुर कहते थे यह भी करो वह भी करो फिर कहते तूहूं तूह जीव बहुत कष्ट भुगतने के बाद ही कहता है तूह तूहूं अर्थात ईश्वर तू ही तू ही स्वार्थ जितनी देर तक सदता है तभी तक व्यक्ति मेरा मेरा कहता है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 जगदंबा आश्रम कोयलपाड़ा, बांकूड़ा, 20 अप्रैल रविवार उन्नीस सौ उन्नीस सातु और नारायण आयंगार एक मद्रासी भक्त आदि सुबह लगभग दस बजे मां को प्रणाम करने गए मां को यहां आए एक महीने से अधिक हुआ है पुरुष भक्त कोयलपाड़ा आश्रम में रहते हैं और वहीं खाना पीना करते हैं मां की भतीजी माकू का बेटा बहुत बीमार है उसे डिप्थीरिया हो गया है वह जयराम बाटी में है बैकुंठ महाराज उसका इलाज कर रहे हैं मां उसके लिए अत्यंत चिंतित है क्या होगा भक्तों के प्रणाम करके बैठते ही पहले यही बात उठी नारायण आयंगार मां आपके आशीर्वाद से लड़का अच्छा हो जाएगा मां कमरे में ठाकुर की फोटो को देखकर उनकी ओर हाथ जोड़कर वे है ना सातु माकू के बेटे के लिए इन्होंने अर्थात नारायण आयंगार ने बहुत किया है अर्थात डिप्थीरिया का इंजेक्शन लाने के लिए कलकत्ता किसी को भेजा है इत्यादि मां हां अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कालो को कलकत्ता भेजा इतना रुपया खर्च किया इनके न रहने पर कौन इतना करता नारायण अयंगार मैं यंत्र हूं ठाकुर यंत्री हैं मुझे यंत्र के समान काम करा रहे हैं मां ठाकुर कहते थे जिसके पास धन धान्य है वो बाटे जिसके नहीं है वह जपे अर्थात जप करे नारायण आयंगार जप करते समय क्या आचमन करना आवश्यक है मां हां घर में रहने पर आसन आचमन की आवश्यकता है रास्ते में या अन्यत्र स्थान में नाम करने से ही होगा नारायण आयंगार केवल नाम मंत्र जप नहीं मां हां मंत्र जप भी करोगे अवश्य फिर भी मन स्थिर करके एक बार उन्हें पुकारना लाख जप के बराबर होता है अन्यथा सारा दिन जब किए जा रहे हैं लेकिन अनमने ढंग से उससे क्या लाभ मन की एकाग्रता चाहिए तभी उनकी कृपा होती है नारायण आयंगार मैं जो कर रहा हूं उससे ही होगा कि और भी कुछ करना होगा मां जो कर रहे हो वही करो तुम तो उनके कृपा पात्र हो ही नारायण आयंगार दो तीन दिन लगातार अनन्य भाव से पुकारने से उनका दर्शन मिलता है मैं तो इतने दिनों से पुकार रहा हूं फिर भी उनका दर्शन क्यों नहीं होता मां हां होगा क्यों नहीं यह शिव वाक्य है ठाकुर के मुख की वाणी है उन बातों के असत्य होने का सवाल ही नहीं सुरेंद्र मित्र से उन्होंने कहा था जार आछे शे मापो जार नहीं शे जॉपो अर्थात जिसके है वह बांटे जिसके नहीं वह जपे सभी को लक्ष्य करके यह भी न कर सको ठाकुर को दिखाकर तो उनके शरणागत हो थोड़ा यह याद रखने से ही हुआ कि मुझे देखने वाले एक जन हैं मेरे एक मां या पिता हैं नारायण आयंगार आप कह रही हैं इसीलिए मुझे विश्वास है राधु को एक पुत्र हुआ है संतान होने के बाद से ही राधु बिस्तर पर पड़ी है उसे खिलाने का समय हो गया है इसीलिए मां अब उठेंगी मां अब राथों को खिलाने जाऊंगी भक्त लोग प्रणाम करके उठ गए नारायण आयंगार ने मां के श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया मां ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया मणिंद्र के प्रणाम करते समय मां ने कहा बहु मां अर्थात मणींद्र की मां का कैसा विश्वास है काशी जाने की बात पर उसने कहा था मेरे लिए यही काशी है मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी मणींद्र की मां श्री श्री मां के पास ही रहती थी एक वर्ष से अधिक हुआ उनका देहावसान हुआ है वे श्री श्री मां की खूब सेवा करती थीं। मां ने उनसे कहा था मेरे पास यहां कोई अधिक दिनों तक रह नहीं पाती पहले केदार की मां थी और अब तुम हो संध्या होने को आई इसी समय खबर आई कि माकू के लड़के की हालत बहुत खराब है सुनकर मां बहुत उद्विग्न हो उठी ब्रह्मचारी वरदा से बोली पालकी की व्यवस्था करके रखो मैं कल सवेरे ही जाऊंगी यदि लड़का तब तक बचा रहा तो सुबह ही मुझे उसकी खबर कैसे मिलेगी मणींद्र मैं और सातु बहुत सवेरे ही खबर ला देंगे थोड़ी देर बाद ही बैकुंठ महाराज जयराम बाटी से लौटे मां को ज्यों ही उनके आने की सूचना दी गई उन्होंने उत्कंठित हो पूछा तो क्या लड़का नहीं रहा सबको चुप देखकर बोली कब गया बैकुंठ महाराज साढ़े पांच बजे मां अभी जाने से देख पाऊंगी बैकुंठ महाराज नहीं मां उसे ले गए हैं मां जोरों से रोने लगी थोड़ा रुकती फिर रोने लगती स्वामी केशवानंद द्वारा मां को सांत्वना देने की कोशिश करने पर बोली अरे केदार मैं उसे भुला नहीं पा रही हूं एक बार माकू के साथ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 अगले दिन शाम के समय मणींद्र और प्रभाकर मां के पास गए मां को के लड़के की मृत्यु से मां का मन अत्यंत दुखी है उसी की बात होने लगी मां वह कहता फूलों को किसने लाल किया है मैं कहती ठाकुर ने किया है क्यों वे पहनेंगे इसलिए शरद को खूब दुख होगा उसके पैरों में दर्द रहता फिर भी वह उसे हमेशा गोद में लिए रहता गोद में बैठकर कहता तुम्हारी मां कहां है शरद माकुक को दिखाकर कहता यही मेरी मां है लड़का कहता तुम्हारी मां स्कूल वाले घर में गई है उस समय राधु की बीमारी के कारण मां उसे लेकर कुछ दिनों तक निवेदिता स्कूल की बोर्डिंग में थी उद्बोधन के मकान का शोरगुल राधु से सहन नहीं होता था मणींद्र अक्षय की मृत्यु से भी ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ था मां उन्होंने कहा था जिस तरह गमछे को निचोड़ते हैं वैसा ही लग रहा था दीनू अर्थात अक्षय मेरे जेठ का लड़का था विष्णु घर में पूजा करता था हृदय काली घर में पूजा करता दीनू जशोदा नाचा तो तो बोले नीलमुणि यही सब भजन ठाकुर को सुनाता उसे हैजा हो गया मणींद्र आप उस समय दक्षिणेश्वर में थी मां हां मैं नौबत खाने में थी मैंने ठाकुर के चरणों की धूल अपने पैरों की धूल मां काली का स्नान जल सब उसे लगाया फिर भी नहीं बचा चल बसा ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ था मेरे छोटे भाई ने एंट्रेंस पास किया था अच्छा लिखना पढ़ना सीखा था डॉक्टरी पढ़ रहा था नरेण से मुलाकात करने गया तो नरेंद्र ने कहा था मां का ऐसा भाई भी है बाकी सब तो चावल केला बांधने वाले ब्राह्मण हैं नरें ने कहा पेट के भीतर फोड़ा होगा तुम्हें उसे चीरना होगा योगेन तुम इसके पढ़ने का खर्च जुटाना योगेन चल बसा राखाल ने चालीस रुपए की किताबें खरीद कर दी थीं। राखाल शरद, उसके साथ बैठकर ताश खेलते थे वह भाई भी चल बसा संसार माया का बंधन है करुण स्वर से आहा, जिसे करवट बदलने के लिए भी सहारा देना पड़ता था ऐसा था माकू का लड़का देखो ना कैसी यंत्रणा है इस राधु के लालन पालन करने में कितना कष्ट हुआ लालन पालन करने में बड़ी यंत्रणा है जब राधु अर्थात सुरबाला की पुत्री पैदा हुई मेरी मां ने कहा छोटी बहू अर्थात सुरबाला को उसके मां माय के ले जाना चाहती है तो उसे ले जाने दो मैंने कलकत्ते में सुबह ठाकुर की पूजा करते समय देखा मानो थिएटर में पर्दा जैसे खुलता है इस प्रकार अपने हाथों को फैलाती हुई खुल गया और मैं देख रही हूं गांव में राधु की मां अत्यंत कष्ट पा रही है राधु को केवल थोड़ा सा मुरमुरा दिया है बाहर आंगन में धूल भरे पुआल पर बैठी वह मुरमुरा खा रही है राधु की मां ने हाथ में कहीं एक लाल धागा तो कहीं नीला धागा बांध रखा है पागलों जैसी दशा दूसरे सब लड़के मुरमुरा मिठाई के साथ खा रहे हैं यह देखकर मेरी वही अवस्था हुई जैसे पानी में सिर डुबाने पर छटपटाते व्यक्ति की होती है मुझे लगा मेरे छोड़ देने पर राधू की यही अवस्था होगी मां अपने छोटे भाई अभय को बहुत प्यार करती थीं, भाइयों को उन्होंने ही पाला पोसा था भय ने अंत समय में कहा था दीदी यह सब रहे देखना राधु उस समय मां के गर्भ में थी प्रसव के बाद राधु की मां श्री श्री मां के साथ कलकत्ता आई बाद में पागल हो जाने पर उसे जयराम बाटी भेजा गया राधु वहां अत्यंत दुख कष्ट पा रही थी बाग बाजार के किराए के मकान में एक दिन सुबह पूजा करते समय श्री श्री मां ने जयराम बाटी का उपरोक्त दृश्य अर्थात विजन देखा और अभय की अंतिम बात को याद कर दो चार दिन के भीतर ही गांव जाकर राधु के लालन पालन का भार अपने ऊपर ले लिया मां कहती उसी समय से मुझे माया ने जकड़ लिया और एक बात कोयलपाड़ा में मां बहुत बीमार थी उस समय अचानक राधु ससुराल जाने की बात कहकर जयराम बाटी चली आई मां से उसने कहा तुम्हारी देखभाल करने के लिए कितने भक्त हैं पर मेरे पति के सिवा मेरा और कौन है मां ने इस घटना के बारे में कहा था कल राधु तो इस तरह मेरी माया काटकर चली गई मन में भय हुआ सोचा तो क्या ठाकुर मुझे और नहीं रखेंगे मां ने और भी कहा था यह जो राधि राधि करती हूं यह एक माया को लेकर हूं और नहीं तो क्या संध्या का अंधेरा घना हो उठा मणींद्र और प्रभाकर विदा लेना चाह रहे हैं रात को वे आराम बाग जाएंगे मां ने कहा तुम लोग थोड़ा कुछ खा लो प्रभाकर हम लोग खाकर आए हैं मां थोड़ा सा क्यों नहीं खा लेते अजी थोड़ा मिठाई लाकर इन्हें दो तो बाद में हम लोगों से बोली तुम लोग खा पीकर जाना मणींद्र अच्छा मां मां गाड़ी ठीक हुई है मणींद्र हां हुई है प्रणाम करके विदा लेते समय मां ने आशीर्वाद दिया भगवान में मति हो मणींद्र मां हम लोगों की माया कट जाए मां ने उस बात पर प्रसन्न होकर देखा तेईस अप्रैल 1919 भक्त लोग मां को प्रणाम करने गए हैं नारायण आयंगार ने मां से कहा मां अभी आपके मन में अशांति है मांकू के लड़के की मृत्यु के कारण इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी ही निकल जाऊं मां ने कहा दुख सुख और कहां जाएंगे ये तो रहेंगे ही तुम लोगों का उससे क्या तुम अभी रहो अगले जेठ महीने में चार या पांच तारीख को जाना